विनय पत्रिका विनयावि कैसे देव ना थोरी काम लो लुप भ्रमत मन हरि भगत परिहरी तोरी बहुत प्रीत पूजाय बेपर पूज पेपर थोरी देत सिख सिख टमानत मोरी दया चोरी संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी करों धरो सच सुरी लोभ बात कहो बनाये बुध जो बर विरागन चोरी ए तो पर तुम कहावत लाज अजय घोर छोरी स्वामी को कैसे दोष दूं हे हरे मेरा मन तुम्हारी भक्ति को छोड़कर कामनाओं में फंसा हुआ इधर उधर भटका करता है अपने पूजने में तो मेरा बड़ा प्रेम है सदा यही चाहता हूं कि लोग मुझे ज्ञानी भक्त मानकर पूजा करे किंतु तु तुम्हें पूजने में मेरी बहुत ही कम प्रीति है दूसरों को तो खूब सीख दिया करता हूँ पर स्वयं किसी की शिक्षा नहीं मानता मेरी ऐसी मूर्खता है जिन जिन पापों को मैंने बड़े अनुराग से किया था उन्हें तो हृदय में छिपा कर रखता हूँ पर कभी किसी अच्छे संग के प्रभाव से बिना ही प्रेम मुझसे जो कोई अच्छे काम बन गए हैं उन्हें दुनिया को निहोरा कर कर सुनाता फिरता हूं भाव यह कि मुझे कोई भी पापी न समझकर सब लोग बड़ा धर्मात्मा समझे कभी जो कुछ सत्कर्म बन जाता है उसे खेत में पड़े हुए अन्न के दानों की तरह बटोर बटोर कर रख लेता हूँ किंतु हे दयानिधान, दंभ जबरदस्ती हृदय में घुसकर उसे बाहर निकाल फेंकता है भाव यह है कि दम्भ पढकर थोड़े बहुत सुकृत को भी नष्ट कर देता है इसके सिवा लोभ मेरे मन को आशारूपी रस्सी से इस तरह नचा रहा है जैसे बाजीगर बंदर के गले में डोरी बांधकर उसे मनमाना नचाता है इतने पर भी मैं दम्भ से एक बड़े पंडित की नाई परम वैराग्य के तत्व की बातें बना बनाकर सुनाता फिरता हूँ इतना दम्भी होने पर भी मैं तुम्हारा दास कहता हूँ लाज को तो मानो मैं घोस घोल कर पी ही गया हे रघुनाथ जी तुम उदार हो इस निलज्जता पर ही रीछ कर तुलसी का बंधन काट दो मुझे भव बंधन से मुक्त कर दो हे प्रभु मेरो सिंधु कृपाल नाथय नाथयत पोष बेस भचन विराग मन राम युणन कोतीत पोली कपट कर दब राग रंग कु सो साधु संग जहत के हरे से हरी जो खरगोसु शंभुशिखावन रसन होनतराम नामि घोषु दंभु कलिनाम कुंभज शोच सागर शोषु मोद मंगलमूलूल निर्जोषु राम नाम, नाम, निर नाम प्रभाव तुलसीव परम परिषु हे प्रभो सब मेरा ही दोष है आप तो शील के समुद्र कृपालु अनाथों के नाथ और दिन दुखियों के पालने पोसने वाले हैं मेरे भेष और वचनों में तो वैराग्य दिखता है किंतु मेरा मन पापों और अगुणों का खजाना है हे राम जी आपके प्रेम और विश्वास के लिए मेरा मन भोला है अर्थात उसमें तनिक भी प्रेम और विश्वास नहीं है हाँ कपट की करनी के लिए तो खूब ठोस है कपट ही कपट भरा है जैसे खरगोश सियार की सेवा करके सिंह की कृति चाहता है वैसे ही मैं कुसंगति से तो प्रेम करता हूँ और साधुओं के संग में झुंझलाया करता हूँ जैसे खरगोश गीदड़ के बल पर सिंह किसी कृति चाहता है पर सियार तो उसे खा ही डालता है कीर्त्य के बदले प्राण ही चले जाते हैं इसी प्रकार जो कुसंग में पढ़कर कृत्य चाहता है उसे किर्त्य का मिलना तो दूर रहा उसके सदगुणों का भी नाश हो जाएगा जिससे बारंबार मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा शिव जी का उपदेश यही है कि नित्य जीव से राम नाम का कीर्तन करो कलयुग में दम्भ से भी लिया हुआ राम नाम अगस्त्य की तरह दुख सागर को सोख लेता है दम्भ से लिया हुआ नाम भी लोक परलोक दोनों की चिंताओं को दूर कर देता है वह राम नाम आनंद और कल्याण की जड़ है श्री राम नाम अपने लिए ऐसा अत्यंत अनुकूल है कि जिसकी किसी अनुकूलता से तुलना नहीं हो सकती राम नाम का ऐसा प्रभाव सुनकर तुलसी की को भी परम संतोष है क्योंकि यही उसका अवलंबन है मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं पतित तुम पतित पावन दोनों बानक बने दोनों बानक बने व्याध गण कागज अरामिल साख निघ मणि भने और अधम अनेक तारे जात का पै नाम अजान लेने नरक सुरपुर दास तुलसी से शरण आयो राखिए आपने हे हरे मैंने तुम्हें पतितों को पवित्र करने वाला सुना है सो so, मैं तो पतित हूँ और तुम पतित पावन हो बस दोनों के बाणक बन गए दोनों का मेल मिल गया अब मेरे पावन होने में क्या संदेह है वेद साक्षी दे रहे हैं कि तुमने व्याध वाल्मीकि गणिका पिंगला वेश्या गजेंद्र और अजामिल को तथा और भी अनेक नीचों को संसार सागर से पार कर दिया है जिनकी गिनती ही किससे हो सकती है जिन्होंने जानकर या बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया उन्हें नरक और स्वर्ग में जाने की मनाही कर दी गई है अर्थात वे भव से पार होकर मुक्त हो जाते हैं यह सब समझ बूझ कर ही अब तुलसी भी तुम्हारी शरण में आया है इसी इसे भी अपना लो आजकल की प्रचलित प्रतियों में प्रायः नरक जमपुर माने पाठ है परंतु मैंने एक प्राचीन प्रति में नरक सुरपुर मने पाठ देखा था और यही ठीक मालूम होता है क्योंकि नरक और यमपुर एकार्थवाचक होने से पुनरुक्ति दोष आता है इसके सिवा बिना जाने भी अंतकाल में भगवान का नाम लेने वाले की मुक्ति बताई गई है न कि स्वर्ग गमन इसलिए यही पाठ ठीक है तो सो प्रभु जो पै कहूं को हो तो तो सहिन पट निरादर निटि लटियो खटिको तो कृपा सुधा जल दान मांगिबो कहो सुसात नि सो तो स्वाति स नेह सल सुख चाहत चित चातक सो पोतो काल करम बस मन कुमनोरथ कबह कबह कछु कुछ भो तो जो मुदमय बस में न भारत उछर भर लेत गो तो दिता दुराव दास तुलसी उर क्यों कहियावत वो तो तेरे राज राय दशरथ के लयो बयो बिनुजो तो। यदि तुम यदि कोई दूसरा होता तो भला ऐसा कौन छुद्र था जो निपट ही निरादर सह कर एवं दिन रात तेरा नाम रट रट कर दुबला होता मैं जो तुझसे कृपा रूपी अमृत जल मांग रहा हूं वह सचमुच ही निराला है मेरा चित्रूपी जातक का बच्चा प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र का आनंद रूपी जल चाहता है काल तथा कर्म के प्रभाव से यदि कभी कभी मन में कोई बुरी कामना आ जाती है जिससे तेरी ओर से चित्त हटने लगता है तो वह ऐसा ही है जैसे आनंद से जल में रहती हुई मछली कभी कभी उछलकर फिर घबराकर उसी में गोता लगा जाती है जैसे मछली को क्षण भर का भी जल का वियोग सहन नहीं होता वैसे ही मेरा चित्त चातक तेरे प्रेम जल से अलग होने पर घबरा जाता है और फिर तेरे ही लिए चेष्टा करता है परंतु ऐसा कहना भी नहीं बनता क्योंकि तुलसीदास के हृदय में जितना कपट है उतना किस प्रकार कहा जा सकता है पर है दशरथ दुलारे तेरे राज्य में लोगों ने बिना ही जोते बोए पाया है अर्थात बिना ही सत्कर्म किए केवल तेरे नाम से ही अनेक पापी तर गए हैं वैसे ही मैं भी तर जाऊंगा, यही विश्वास है